नित सेवा कुंज कुैया की और वन वन गौ चरैया की गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मैंह करैया की गिरधारी सुंदर श्याम बरन और हलधर के भैया की यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमति छैया की रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की एक रोज खुशी से गेंद तड़ी ले मोहन जमुना तीर गए एक रोज खुशी से गेंद तड़ी ले मोहन जमुना तीर गए, गए। वह खेलन लागे हंस हंस के यहाँ कहकर ग्वाल और बालन से जो गेंद पड़े जा जमुना में फिर जाकर लावे जो फेंके वह आप ही अंतर जामी थे क्या उनका भेद कोई पावे यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमति झैया की रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कधैया की वाह किशन मदन मोहन ने सब ग्वालन से यह बात कही वह किशन मदन मोहन ने सब ग्वालन से यह बात कही और आप ही झप से गेंद उठा उस काली दह में डाल दई फिर आप ही झप से कूद पड़े और जमुना जी में डुबकी ली सब ग्वाल सखा है रान रहे पर भेद न समझे इक रत्ती यह लीला है उस नंद ललन मन मोहन जसुमती की रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की यह बात सुनी ब्रज नारियन ने तब घर घर इसकी धूम मची यह बात सुनी ब्रज नारिन ने तब घर घर इसकी धूम मची नंद और जसोदा आ पहुंचे सुध भूल गई अपने तन की आजमुना पर गुलशोर हुआ और ठ बंधे और भीड़ लगी कोई आंसू डाले हाथ मले पर भेद न जाने कोई भी यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमति छैया की ख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की जिस दह में कूदे मनमोहन वहां आन छुपा था एक काली जिस दह में कूदे मनमोहन वहां आन छुपा था एक काली सर पाव से उनके आलिपटा इस दह के भीतर देखते ही फन मारे पहुंचा जोर किए और बहरों तक वहाँ कुश्ती की फूकारे ली बल तेज किए पर किशन रहे वहाँ हसते ही यह लीला है उस नंद ललन मन मोहन जसमती छैया की रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की जब काली ने सौ पेच किए फिर एक कला श्याम ने की जब काली ने सौ पेच किए फिर एक कला श्याम ने की इस तीर बढ़ाया तन अपना जो उसका निकसन न लागा जी फिर नात लिया उस काली को एक पल भर में न देर करी वह हार गया और अस्तुत की हर नागिन भी फिर पाव पड़ी यह लीला है उस नंद ललन मन मोहन जसुमती छैया की रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की उस दह मे सुंदर श्याम वरन उस काली को जब नाथ चुके उस दह में सुंदर श्याम वरण उस काली को जब नाथ चुके ले नाथ को उसकी हाथ अपने फिर हर फन ऊपर नृत्य किए कर बस में अपने काली को मुस्कियाने मुरली अधर धरे जब बाहर आए मनमोहन सब खुश हो जय जय बोल उठे यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसमती छिया रख ध्यान सुनो दंडात करो जय बोलो किशन जमुना पर उस वक्त खड़े वहाँ जितने आकर नर नारी थे जमुना पर उस वक्त खड़े वहाँ जितने आकर नर नारी देख उनको सब खुशहाल हुए जब बाहर निकले बनवारी दुख चिंता मन से दूर हुए आनंद की आई फिर बारी सब दर्शन पाकर शाद हुए और बोले जय जय बलिहारी यह लीला है उस नंद ललन मन मोहन जसमती छैया की रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की नंद और जसोदा के मन, मन में सुध भूली बिसरी फिर आई नंद और जसोदा के मन में सुद भूली बिसरी फिर आई सुख चैन हुए दुख भूल गए कुछ दान और पुनः की ठहराई सब ब्रज वासन के हृदय में आनंद खुशी उस दम छायी उस रोज उन्होंने यह भी नजर एक लीला अपनी दिखलाई यह लीला है उस नंद ललन मन मोहन जसुमती छैया की रख ध्यान सुनो दंडात करो जय बोलो किशन कन्हैया की जय बोलो किशन कन्हैया की